सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार ये चंडीगढ़ की सड़कों पर जो आज आप बहुत कम या ना के बराबर किसी सिगरेट पीने वाले को देखते हैं, ये जानकर आप जरूर हैरान होंगे कि इसमें भी आरटीआई का बहुत बड़ा योगदान है आइए जानते हैं कैसे नियम तो बनते हैं आरोप उनका फायदा तभी होता है जब उनको पूरी तरह ऐसी अपनाया जाए हेमंत गोस्वामी जो एक सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने आरटीआई के तहत 300 अर्जियां दर्ज की पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग रोकने के लिए और उनके इस कदम के बाद ही स्मोक फ्री लॉ पूरी तरह से अमल में लाया गया और पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को रोका गया अधिक जानकारी के लिए आप लॉग कर सकते हैं डब्ल्यू